सह भुन सह वी कर्वाह ते यीस्त अभ्यास और वैराग्य चित्त की वृत्तियों को रोकने के दो उपाय महर्षि ने बताए और इसमें अभ्यास शब्द की व्याख्या की के तत्र स्थित यत्न अभ्यास चित्त की प्रशांत वाहिता को संपादित करने की इच्छा से जो हम प्रयत्न करते हैं जो हमारे अंदर उत्साह से युक्त क्रियाएं होती हैं उसकी ओर प्रवृत्ति होती है उसका नाम होगा अभ्यास और उसमें हम भिन्न भिन्न जो उसके अनुकूल साधन हैं जैसा दूसरे बाद में आगे आएगा भी अनेक साधनों का उल्लेख आएगा उनका अनुष्ठान तत्साधनानुष्ठान अभ्यास है इसको अभ्यास शब्द से कहा गया है तो पीछे के पाठ में कोई प्रश्न हो किसी का नहीं तो आगे बढ़ते हैं अब क्लिष्टि है, सारी वृत्तियां क्लिष्ट भी हो सकती है और अक्लिष्ट पांचवा प्रकार की तो विकल्प वृत्ति क्लिष्ट कैसे हो सकती है विकल्प वृत्ति भी क्लिष्ट होती है विकल्प वृत्ति में हम व्यवहार जो कर रहे हैं शब्दों के अनुसार तो उसमें जैसा अर्थ स्वीकार किया जा रहा है उसका व्यवहार में हम उसी अर्थ को लेकर के चल रहे हैं और उसी आप कोई उदाहरण बताइए कि देखो हमने ये विकल्प वृत्ति का प्रयोग किया अब ये अक्लिष्ट कैसे बनेगी तो उसी पर फिर विचार करेंगे आप कल को सोच करके लाना कैसे क्लिष्ट तो है ही आप तो स्वीकार ही कर रहे अक्लिष्ट कैसे बनेगी विकल्प क्लिष्ट कैसे होगी तो, तो आप कोई उदाहरण बोलो आप कोई उदाहरण बोलो देखो ऐसा है ना इन विकल्प ये सारी वृत्तियों के रोकने का क्षेत्र उसका स्थान कहां बताया जा रहा है योग की भूमियों में और योग की भूमियां है दो एकाग्र और निरुद्ध।, निरुद्ध तो वहां पर रोकने की बात आ रही है अब वहां पर तो चाहे जो भी वृत्ति हो वो सारी वृत्तियां वहां तो अगर हम नहीं रोकेंगे तो बाधा बनने पड़ेगी उसमें और उसमें हम केवल एक वृत्ति को रखते हैं और एक वृत्ति भी कौन सी होती है वो संप्रज्ञा समाधि में जो एक वृत्ति की बात आती है कि एकाग्र अवस्था एकाग्र वृत्ति हमारी हो वो वृत्ति कौन सी होगी वहां ये विषय है वो वृत्ति कौन सी होगी वहां पर स्मुर्ति. नहीं स्मृति से जीवात्मा कभी साक्षात्कार नहीं कर सकता अपना तो वहां जो वृत्ति होगी वो होगी केवल जीवात्मा को अपना दर्शन करने की बस वही वृत्ति है और उसको ख्याति शब्द से भी आप कह सकते हैं ख्याति भी चित्त की ही एक वृत्ति है वो तभी तो उससे आगे वितरषण करेगा जीवात्मा तो वहां पर केवल स्वयं का दर्शन करने की स्वयं का साक्षात्कार करने की जो एक प्रक्रिया चल रही है बस वही वृत्ति उस काल में है आप बताओ उसमें से बाहर वाली कितनी वृत्तियां गिनाई थी उनमें से है कोई कोई तो भी नहीं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वृत्ति प्रमाण वो तो ठीक है ये तो नया बन रहा है अब ये साक्षात्कार नया बन रहा है लेकिन इस साक्षात्कार में इस प्रत्यक्ष वृत्ति के प्रयोग करते समय हमने जितने साक्षात्कार अब तक कर लिए हैं जिनसे हमने अपने संस्कार बनाए उनमें से एक भी संस्कार काम में नहीं आने वाला एक भी नहीं उद्बुद्ध होगा उद्बुद्ध हुआ तो बाधा पड़ेगी उस साक्षात्कार में बाधा पड़ेगी इसलिए वहां के लिए सारी ही रोकने हैं ये जो दृष्टांत दिया जा रहा है समझाया जा रहा है ये व्युत्थान काल की बात है कि व्युत्थान काल में हम क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियों से जूझते रहते हैं तो यहाँ हम क्लिष्ट को कैसे घटाएं अक्लिष्ट को कैसे बढ़ाएं वो सारे उपाय तो आगे आने वाले हैं और यही वृत्तियां हमारी कैसे अक्लिष्ट बनेगी जिन क्लिष्ट वृत्तियों में चल रहे हैं एक एक करके उनका निरीक्षण करें कि क्या उन कार्यो को करते समय उन व्यवहारों को निभाते समय हमारे अंदर क्या राग और द्वेश इत्यादि जो क्लेश हैं वो हैं विद्यमान या नहीं है इन सब का निरीक्षण कर करके हम जब इन वृत्तियों का प्रयोग करेंगे और ज्यो ज्यो पता लगता जाएगा तो वृत्तियां तो यही रहेंगी लेकिन अब वो अक्लिष्ट रूप में आ जाएंगे एक एक करके सब ये है लेकिन वहां तो रोकना है इन सबको वहां तो एक भी क्लिष्ट अक्लिष्ट वहां ये दोनों भीषणों से कोई लेना देना नहीं एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में वहां कुछ भी नहीं है तो यहाँ जिस सूत्र में बताया गया है कि तत्र तुम यत्नोभ्यास इस अभ्यास को ही और अधिक ढंग से समझने के लिए और यह अभ्यास हमारा प्रबल हो जाए स्थिरता जाए दृढ़ भूमि शब्द से कहा गया है इसको आगे तो वो कैसे बनेगा उसके लिए आगे चौथवा सूत्र योग दर्शन का कि सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि स सह वह कौन ये कौन है वह अभ्यास, अभ्यास। क्योंकि पीछे का परामर्शक है ये सर्वनाम शब्द है जो बात पीछे आई है उसी को बता रहे हैं कि वह अभ्यास दृढ़ भूमि होता है दृढ़ा भूमि यस्य है? प्रबल है दृढ़ है मजबूत है भूमि जिसकी अवस्था जिसकी भूमिका अर्थ यहां पर अवस्था ये जमीन या धरती नहीं जिसकी अवस्था दृढ़ है ऐसा अभ्यास हमें बनाना है वो कैसे बनेगा तो यहां पर तीन प्रकार के उपाय बताए हैं उसमें और इन तीनों प्रकार के उपायों में भी विकल्प नहीं है कि या तो हम केवल उसको दीर्घकाल तक कर लें अथवा दीर्घकाल न करें निरंतर कर लें या केवल सत्कार की भावना ही उसमें रहे ऐसा नहीं यहां भी समुच्चय होगा अर्थात इन तीनों का तीनों विशेषणों का तीनों विशेषताओं का यहां पर हम प्रयोग करेंगे तीनों की ही आवश्यकता है यहां इन तीनों विशेषणों से युक्त जब होगा तब वह अभ्यास दृढ़ भूमि कहलाएगा तो दीर्घ काल शब्द आया पहले अब दीर्घ काल का अर्थ क्या होता है लंबे, लंबे काल तक लंबे समय तक अर्थात वह अभ्यास हमारा लंबे समय तक चलना चाहिए तो लंबे समय तक का अर्थ हम अनेक प्रकार से ले सकते हैं कि जैसे कोई कहता है कि मैं वर्ष में यानी प्रति वर्ष मैं सत्संग में जाता हूं वर्ष में एक दिन है किसी एक स्थान पर या किसी एक ग्रंथ को ले लिया हमने ऋषि का कोई ग्रंथ कि मैं प्रत्येक वर्ष इसको पढ़ता हूँ और बहुत दीर्घ काल से कई वर्ष हो गए मुझको पढ़ते पढ़ते है ना लेकिन पढ़ते कितना है वर्ष में एक बार लेकिन दीर्घ काल तो फिर भी हो गया वर्ष में एक बार पढ़ लेते हैं लेकिन ये दीर्घकालीन को इष्ट नहीं है ऐसा इसीलिए फिर आगे और विशेषण दिया दूसरा कि दीर्घ काल होने पर भी लंबा समय होने पर भी वहां निरंतरता भी होनी चाहिए नैरंतरीय निरंतरिय का अर्थ क्या होगा निरंतरता इसमें जो शब्द आ रहा है इन तीनों विशेषणों के आगे एक शब्द है आसेवित आसेवित को सबके साथ जोड़ेंगे तो कैसे बनेंगे तीनों शब्द ये दीर्घ आसेवित दीर्घकालासेवित अगला शब्द क्या है नैरंतरीय अब जोड़ो इसके आगे आसेवित क्या बनेगा नैरंतरिया ठीक है और तीसरा शब्द क्या है सत्कार अब क्या बनेगा सत्कारा सेवित तो दीर्घकाला सेवित निरंतरिया सेवित इसको निरंतरिया और निरंतर दोनों बोल सकते हैं दोनों समानार्थक शब्द हैं और सत्कारा सेवित आसेवित का अर्थ है चारों ओर से ठीक प्रकार से जिसको हम अपना रहे हैं अपने व्यवहार में आचरण में ला रहे हैं ऐसा होना चाहिए यह अभ्यास आसेवित तो व्यास ने भाष्य किया दीर्घकाला काला सेवित निरंतरा सेवित सत्कारा सेवित तीनों शब्दों को एक साथ ही ले लिया तो सबसे पहले दीर्घकाला काला सेवित है दीर्घ काल तक इसका आसेवन ये हमारे जीवन में जिस अभ्यास की बात की थी कि साधना, अनुष्ठानम अभ्यास तो ये साधनों जो के जो अनुष्ठान होते हैं योग के है जो जो ऋषियों ने निर्णय कर करके हमारे लिए बताए हैं उनका परीक्षण कर करके कर हमारे सामने रखा है क्योंकि उन्होंने उन साधनों का प्रयोग करके और अभ्यास को दृढ़ भूमि बनाया है परीक्षित है उनका ये ये सारे साधन जो बताएंगे आगे ऋषि ये सब उनके परीक्षित हैं ये कोई उन्होंने ऐसे ही कल्पना करके ऐसे ही अंदाजा लगा करके नहीं लिख दिए सब पूर्व परीक्षित हैं उनके और उन्हीं को फिर हमें बताया है तो इसलिए वो अभ्यास वो साधनों का अनुष्ठान जो हम करेंगे वो दीर्घ काल तक होना चाहिए लेकिन दीर्घकाल का जैसा मैंने अर्थ किया वो अर्थ यहाँ नहीं लगेगा यहाँ निरंतरता भी हो हमारी और निरंतरता का अर्थ क्या होता है लगातार अब लगातार में क्या करेंगे हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं सोएंगे नहीं कुछ भी नहीं करेंगे ना फिर तो क्योंकि निरंतर कहा है ऋषि ने तो अगर जरा भी व्यवधान पड़ गया जैसे अखंड अखंड पाठ चलते है ना कि रामायण का अखंड पाठ ये हो रहा है कि वो हो रहा है तो वहां उसको तोड़ते नहीं जितने काल तक हम उसको रखते हैं वैसे तो ही यहां पर निरंतर का यदि अर्थ करेंगे कि लगातार करना है अन्य कुछ भी कार्य नहीं करना है तो ये संभव हो पाएगा नहीं, नहीं होगा इसलिए अब थोड़ा हम उसको ढंग से व्यावहारिक दृष्टि से ही देखेंगे कि यहां निरंतरता क्या होनी चाहिए जैसे हम कोई उदाहरण देते हैं हम लौकिक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र बुन रहा है अब वस्त्र बुन रहा है तो वस्त्र थोड़ा सा उसने बुना है? दस मिनट आज बुन लिया फिर कुछ दिन तक नहीं बना और फिर आगे बुन लिया कुछ दिन बाद बीच में व्यवधान डालते हुए वो उसको बुन तो रहा है और जितना उसने बुन लिया है उतना तो बना हुआ है भाई स्वेटर बुनते हैं नहीं भाई थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके उसको हम बुन रहे हैं और दैनिक बुन रहे हैं या महीने में एक बार बुन रहे हैं जैसे ही बुन रहे है लेकिन जितना हमने बुन लिया है उतना तो ज्योका त्यू रहेगा ही तो हम उसको दीर्घ काल तक बुन करके भी पूरा कर ही सकते हैं तो ऐसे ही आज हमने थोड़ी सी उपासना कर ली साधनों का अनुष्ठान कर लिया फिर एक आध महीना ऐसे ही निकाल दिया खाली है तो फिर थोड़ा सा अनुष्ठान कर लिया तो पीछे का अनुष्ठान तो किया हुआ हमारा बरकरार रहना चाहिए ना जैसे कि हम स्वेटर या वस्त्र बुनते हैं वो रहता है हमारा ज्यो का त्यों है और हम कह सकते हैं कि हम देखो निरंतर कर रहे हैं इस कार्य को जब भी समय मिलता है हम उसमें लग जाते हैं अब कितनी कितनी देर बाद करते हैं उससे मतलब नहीं है तो यहां तो ये कार्य संपन्न हो जाएगा हम वस्त्र बुन सकते हैं बहुत लंबा काल ही तो लगेगा उसमें लेकिन सफलता तो कभी न कभी मिल ही जाएगी और स्वेटर भी ऐसे ही बुन रहे हैं हम सफलता कभी न कभी मिल जाएगी कार्य पूरा हो जाएगा उसमें निरंतर वाली करने की बात तो नहीं आएगी दीर्घकाल तक करना चलता रहेगा उसमें लेकिन हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं कि कोई किसान फसल बोता है और फसल बोने के बाद आपने देखा होगा उसमें निराई वगैरह भी करते हैं जो फसल से अतिरिक्त तो अन्य उसमें पौधे उगाते हैं जिसको खरपतवार कहकर के बोलते हैं तो वो भी उसमें उगाते हैं खेत में अब उसको साफ करना होता है उसके लिए नहीं तो फसल बढ़ ही नहीं पाएगी और वो खेत की जो मिट्टी की शक्ति है वो सारी खरपतवार ले लेगी तो किसान के पास मान लीजिए एक बीघा खेत है हम ज्यादा बड़ा नहीं लेते अब उसने उसको साफ करने में यदि वो लगातार समय लगाता है तो मान लीजिए एक दिन में आठ घंटा समय लगा करके वो अकेले साफ कर सकता है एक बीघा के लिए लेकिन अब वो उसने क्या सोचा कि मुझे एक बीघा साफ करना है अब मैं इतना तो आठ घंटा मैं नहीं लगा पाऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा समय लगाऊंगा और भी मुझे कार्य करना है तो उसने मान लीजिए एक घंटे का समय लगाया एक दिन दूसरे दिन फिर एक घंटे का समय लगाया तो कितने दिन में उसको साफ कर लेगा वो दिन अच्छा अब इसको थोड़ा और लंबा खींच देते हैं उसने एक महीने में एक घंटे का समय लगाया और अगले महीने फिर एक घंटे का समय लगाया अब कितने महीने लगेंगे उसको आठ महीने नहीं हो जाएगा साफ क्यों नहीं हो जाएगा अच्छा तो इसका अर्थ यह है कि लगातार दीर्घ काल तक उसने किया तो उसने एक एक घंटा महीने में एक एक बार लगाया लेकिन दीर्घ काल तक करने पर भी अब ये उदाहरण उस, उसके समान हो पाया क्या ये स्वेटर के या दरी के या किसी वस्त्र के समान हो पाएगा ये तो ठीक यही अवस्था हमारे में विद्यमान संस्कारों की है हमारे चित्तमय विद्यमान जो संस्कार जो हम क्लिष्ट वृत्तियों से बना रहे हैं लगातार ये प्रक्रिया हमारी लगातार चल रही है क्लिष्ट वृत्तियों से संस्कारों का उत्पादन लगातार चल रहा है और हमें क्लिष्ट की जगह अक्लिष्ट संस्कार बनाने हैं हमें अक्लिष्ट संस्कार बनाने हैं और क्लिष्ट संस्कारों को यहां दो तरह से है क्लिष्ट संस्कार बनाना रोकना है और जो बन गए हैं उनकी सफाई करनी है जैसे घर में कूड़ा आ गया और कूड़ा घर में आ रहा है कूड़े की आने की तो मात्रा अधिक है जैसे किसी गड्ढे को आपको कुएं को साफ करना हो अब कुएं को साफ करना हो तो कुएं में से हमने एक बाल्टी कूड़ा कचरा बाहर निकाला लेकिन हमें पता लग रहा है कि इसमें कूड़ा डालने वाले जो लोग हैं वो दो दो बाल्टी डाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं एक एक बाल्टी उसमें से तो निकल पाएगा कभी भी तो हम क्या करेंगे कि जो कूड़ा उसमें डाला जा रहा है अब दो उपाय हमारे पास में है पहले उसको या तो रोक दें कूड़ा डालने वालों को कूड़ा न डालने दें और हम निकालना शुरू कर दें दूसरा उपाय यह है कि जो कूड़ा डाल रहे हैं जितनी मात्रा में उससे अधिक हम निकालना शुरू कर दें तब भी साफ हो सकता है तैसे तो ही हमारे चित्त में जो संस्कार हम क्लिष्ट वृत्तियों से बना रहे हैं ये सारी उन्हीं पर बात हो रही है संस्कारों की ही यहां जो हमारा चित्त रूपी पूरी भूमि है यही गंदी हो गई है और हमें इसको साफ करना है तो साफ करने के लिए हम क्या करेंगे तो या तो यह है कि जितनी क्लिष्ट वृत्तियां हम बना रहे हैं उतनी ही मात्रा में हम अक्लिष्ट वृत्तियां बनाएं, तो कहां टिकेंगे जा करके? वहीं के वहीं वही तो रहे और यदि हमने अक्लिष्ट वृत्तियां कम बनाई हैं, तो घाटे में जाएंगे और अक्लिष्ट वृत्तियां यदि हमने अधिक बनाई है उनकी अपेक्षा से तो कुछ कुछ कुछ हम लाभ में पहुंचेंगे और यदि हम क्लिष्ट वृत्तियों को बनाने का कार्य बंद कर दें और अक्लिष्ट वृत्तियां भी नहीं बना रहे हैं तो कहां टिकलिष्ट तो वृत्तियां हम अधिक बनाने लगे और क्लिष्ट वृत्तियों को कम करने लगे ठीक है अब हमें लाभ में अब लाभ रहेगा और अक्लिष्ट वृत्तियां हम सारी ही बंद कर दें तब तो पूर्ण लाभ होने ही वाला है क्योंकि व्यक्ति मनुष्य बिना वृत्तियों के रह नहीं पाता वो कुछ ना कुछ वृत्तियां तो बनती ही रहेंगी उसकी अगर क्लिष्ट नहीं बन रही है तो अक्लिष्ट तो बननी ही है तो इस तरह से ये चित्रूपी भूमि हमारी यहां पर हम जन्म जन्मांतरों से पता नहीं कितने संस्कार हमने इस पर डाले हुए हैं आपको ये भी शंका कर सकता है कि मान लीजिए हमारे संस्कार जन्म जन्मांतरों के इकट्ठे हैं तो फिर उनको साफ करने के लिए भी कहा हमें जन्म जन्मांतर चाहिए जितने समय में हमने उन संस्कारों को बनाया है क्लिष्ट संस्कारों को क्या उनको साफ करने के लिए समय उतना ही चाहिए नहीं कम चाहिए, कम चाहिए? नहीं। क्यों बनाया तो बहुत समय में है उससे हमें ज्यादा जैसे कुआ गो हाँ, हम ऐसे भी समझ सकते हैं उदाहरण से मान लीजिए किसी कमरे में एक महीने से धूल जम रही है हमने उसको साफ ही नहीं किया है अब एक महीने से हमने साफ नहीं किया है अब क्या लगातार हम उसको एक महीना साफ करेंगे तो हो पाएगा हम जल्दी भी साफ कर सकते हैं है ना क्योंकि साफ करने की प्रक्रिया में अगर तेजी आ रही है और कूड़ा आने की प्रक्रिया में यदि कमी है तो हम जल्दी भी साफ कर सकते हैं लेकिन तूफान चला रहा है बाढ़ आ गई है पानी घर में घुस रहा है हम निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं अब निकाल पा रहे हैं थोड़ा आ रहा है अधिक तो सफलता नहीं मिलेगी तो इसलिए यहां ये देखना होता है कौन सी मात्रा किसकी अधिक है और किसकी कम है जैसे किसी तराजू को ले लें कि तराजू पर एक तो और बाट रखा हुआ है पचास किलो का और दूसरा है खाली अब पचास किलो का बाट है मान लीजिए हमारी क्लिष्ट वृत्तियां हैं ये तो ये पलड़ा भारी रहेगा अब अक् क्लिष्ट वृत्तियों का पलड़ा हमारा हमारा भी खाली है तो वो ऊपर को उठा रहेगा अब वो नीचे कब आएगा भाई इधर भी या तो पचास किलो वजन आ जाए तो बराबर में आ जाएंगे और ज्यो ज्यो हम भार उधर बढ़ाएंगे अपनी अक्लिष्ट वृत्तियां बढ़ाएंगे तो ये अब ऊपर को उठ पाएगा या फिर दूसरा उपाय है कि हम क्लिष्ट वृत्तियों वाला जो पलड़ा 50 किलो का है उसमें से कमी कर दें है ना तो उधर हमें प्रयास कम करना पड़ेगा तो सबसे पहले साधक को क्या करना पड़ता है कि साधक के लिए जो निर्माण की प्रक्रिया चल रही है क्लिष्ट वृत्तियों का संग्रह करने की क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है पीछे का ही संग्रह बहुत विशाल है उससे निबटना तो बाद में होगा लेकिन पहले जो उत्पादन की प्रक्रिया है पहले उसको रोकना होगा तो क्लिष्ट वृत्तियां हमारी कम से कम बनें और कम से कम होते होते समाप्ति पर आ जाएं, वो प्रक्रिया अपनानी होगी और क्लिष्ट वृत्तियां जब तक हमारे अंदर क्लेश है अविद्या, अविद्यामिता राग द्वेष आदि ये क्लेश जब तक रहेंगे तब तक उठने वाली वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां ही रहेंगी हम उसे बच नहीं पाएंगे और इसीलिए हमें क्लेशों को समझाने का कार्य यहीं से प्रारंभ करेंगे ये कि क्लेश वास्तव में क्या होता है ये कैसे होंगे ये जब तक उनको नहीं समझ पाएंगे तब तक उन वृत्तियों को हम नहीं रोक पाएंगे तो इसलिए जन्म जन्मांतरों से इकट्ठी क्लिष्ट वृत्तियां भी यदि हम उनको आगे से बनाना बंद कर दें तो अब धीरे धीरे बाद में साधक फिर अपने अन्य साधनों के द्वारा उनकी सफाई प्रारंभ करता है और ये सारा शास्त्र हमारा ये उन संस्कारों को साफ करने के लिए नष्ट करने के लिए ही हमें उपाय बताएगा और ये विषय इसमें प्रमुखता से लिया भी गया है क्योंकि यहां यही कार्य सबसे मुख्य है क्योंकि प्रारंभ में अपना उद्देश्य बता ही दिया कि चित्त चित्रवृतियों का निरोध करना है लेकिन निरोध ऐसे नहीं हो जाता है हमारे अंदर जो पहले से भरा हुआ है उसको हम कैसे रोक पाएंगे वहां से हमारी स्मृतियों में वो विचार उठने लगते हैं हम उनको चाह करके भी नहीं रोक पाते क्योंकि क्लेश ही नहीं हटा अभी क्योंकि इन कर्माशय का इन वासनाओं का दोनों का मूल क्या है मूल तो हमारा क्लेश है ये जहां से उत्पादन प्रारंभ हो रहा है ये मूल है क्लेश है। और जब तक मूल पर चोट नहीं की जाएगी जब तक क्लेशों को नहीं रोका जाएगा तब तक क्लिष्ट वृत्तियां बनना नहीं रुक सकती तो इसलिए उपाय यहां बताया जा रहा है कि दीर्घ काल भी चाहिए उसमें धैर्य पूर्वक दीर्घ काल हमें करना पड़ेगा अब वो दीर्घकाल कितना हो सकता है ये अपनी अपनी योग्यता के ऊपर निर्भर है कि हमने पीछे कार्यक्रम कहाँ तक कहां तक निपटा लिया है कितना शेष है या अभी प्रारंभ ही नहीं किया है सबकी स्तर अलग अलग हैं सबके ज्ञान के, के स्तर अलग अलग हैं तो सबके लिए काल अलग अलग होगा ये इसलिए यहां काल का कोई ये नहीं बता कि इतने दिन इतने वर्ष या इतने जन्म लगेंगे ऐसा कोई निश्चयात्मक शब्द है यहाँ सूत्र में कोई नहीं है दीर्घकाल शब्द तो है लेकिन वो दीर्घ काल कब तक हो ऐसा नहीं बताया जा रहा है क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगा कोई एक मापदंड सबके लिए नहीं हो सकता तो दीर्घकाला काला सेवित दीर्घ काल तक हमें उसका आसेवन करना है और दूसरा निरंतरा सेवित अब निरंतर में यदि हम एक निश्चयात्मक दृष्टि से इस शब्द का अर्थ करें देखें तो वहां ये होगा कि जितनी मात्रा में हमारी क्लिष्ट वृत्तियां बन रही है उतनी मात्रा से अधिक हमारी सफाई का कार्य होना चाहिए बस यही तो है अगर ये हम समझ गए और इतना हमने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया तो एक न एक दिन कुछ न कुछ वर्षों में या हम और आगे बढ़ जाएं कुछ न कुछ जीवनों में सफलता मिल सकती है और निश्चित है ये तो यह है निरंतर का अर्थ यहां पर निरंतर का अर्थ लगातार वो नहीं है खाना पीना सोना सब समाप्त हो जाएगा फिर तो कार्य हो ही नहीं सकता ये तो निरंतर का अर्थ होगा कि इधर की मात्रा हमारी अक्लिष्ट वृत्तियों की अधिक हो और क्लिष्ट वृत्तियों की कम हो बस ये हमें देखना है अपना तो निरंतरा सेवित लेकिन ये भी निरंतरा सेवित कैसा हो तो एक विशेषण और दिया साथ में कि मान लीजिए कोई आश्रम में गया जैसे आप लोग यहां पर आए अब यहां के कुछ नियम आश्रम के अपने होते हैं भाई काल कितने बजे उठना है ये कार्य करना है ऐसे करना है वैसे करना है उन नियमों को वहां आने वालों को बताया जाता है कि आपको इन नियमों का पालन करना है अब यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे आपको एक तो उन नियमों का पालन कर रहे हैं इसलिए कि वो नहीं करेंगे तो उनको दंड मिलेगा उनको लोग बुरा मानेंगे उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाएगा हो सकता है आश्रम से निकाल भी दिया जाए एक तो ये डर की वजह से उनका पालन करेंगे दूसरे ऐसे हैं कि वो इसलिए पालन करेंगे कि इन नियमों के पालन से हमें अपना ही लाभ होने वाला है अब दोनों की वृत्तियों में अंतर आ गया पालन दोनों कर रहे हैं लेकिन दोनों के पालन करने पर भी एक उसको हृदय से स्वीकार कर चुका है एक के अंदर विश्वास जग चुका है और एक के अंदर वो विश्वास नहीं जगा है वो केवल दूसरे ने कहा है और भय उसके अंदर व्याप्त है इसलिए कर रहा है तो यहां ऋषि कह रहे हैं कि जो उपाय जो साधनों का अनुष्ठान किया जाएगा वो दीर्घ काल तक करने पर भी निरंतर करने पर भी यदि उन साधनों के अनुष्ठान करते समय हमारे हमारे अपने अपने अंदर अंदर यदि यदि सत्यता नहीं है, हमारे अपने अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है हमने यदि नहीं समझ लिया है कि इनसे हमें ही लाभ होने वाला है तो हम उनमें तीव्रता भी नहीं ला पाएंगे और उनसे उतना लाभ हो भी नहीं सकता इसलिए सत्कार शब्द को डाला गया है तो सत्कार का तात्पर्य यहां पर के उसको सत कहते हैं यथार्थता के लिए सत्य अर्थ है यथार्थ और यथार्थ कौन होता है सत्य ही तो होता है यथार्थ तो सत्य पूर्वक कार करना अर्थात श्रद्धा विश्वास ये सारे शब्द उसमें आ सकते हैं तो इस प्रकार से सत्कारा सेवित होना चाहिए अब इन्होंने स्वयं सत्कार का अर्थ महर्षि व्यास जी ने किया हुआ है कि उसमें कौन कौन सी बातें हम समाविष्ट कर सकते हैं कि तपसा ब्रह्मचर्य विद्या श्रद्धया चार शब्द हैं है तप ब्रह्मचर्य विद्या और श्रद्धा इनके द्वारा संपादित इन चार के द्वारा जब संपादित होगा तब कहेंगे कि ये सत्कारा सेवित हुआ अर्थात सत्कारवान हुआ तो सबसे पहले तप अब तप से तात्पर्य क्या है कि हम धूप में जाकर के बैठ जाएं क्या हम ठंड में प्रातः काल वस्त्र उतार करके ऐसे ही बैठ जाएं ये कोई तप नहीं कहलाता है तप की परिभाषा भी आगे चल करके आएगी इसमें। का तात्पर्य है कि जो निश्चय जो व्रत हमने धारण किया है कि हमें ये कार्य करना है हमें इन साधनों का अनुष्ठान करना है अब उस कार्य को करते समय हमारे सामने अनेक प्रकार की बाधाए आएंगी उसमें हम सर्दी गर्मी भूख प्यास ये अन्य, ये अन्य इनको भी ले लेते हैं साथ में लेकिन सबसे मुख्य होती है हमारी वहाँ पर मानसिक हम उसको अपने बनाते हैं। और अपने अंदर विश्वास जगा करके और उस कार्य को करेंगे तो वो तप भी तप नहीं बल्कि वो आराम से होने लगता है फिर यद्यपि दूसरों की दृष्टि में तो लगता है कि ये साधक बड़ी तपस्या करता है ये साधक जो है अपना सारा घर बार छोड़ करके और यहाँ पर एकांत में बैठकर के कितना समय लगाता है हमसे तो यहाँ दस मिनट भी नहीं बैठा जाता तो दूसरों को लगेगा ये व्यक्ति बहुत तपस्या कर रहा है लेकिन वो स्वयं साधक अगर उसके अंतरात्मा में झाकर के देखें हम तो उसको वो कार्य सरल लग रहा है उसको उधर जाना कठिन लग रहा है उसको सामान्य मनुष्यों की तरह अपना जीवन यापन करना कठिन लग रहा है उसका वहां मन नहीं लगता है हम सब अपना गपशप में बहुत मन लगाते हैं कितनी रुचि से बातें करते हैं और पता नहीं चलता कितने घंटे हमारे निकल गए कितना समय हमारा निकल गया लेकिन जो व्यक्ति ये देख रहा है कि मेरी कितनी कृष्णवृत्तियां बनती हैं इनसे उसका मन लगेगा उसमें नहीं। अब वो जो अपना मन वहां नहीं लगा रहा है तो दूसरा कहेगा ओहो ये तो अपने को बहुत बचाए हुए है कितना इसको बल लगाना पड़ता होगा कितना इसको मन रोकना पड़ता होगा अपना बल्कि वहा उल्टा है यदि वहा वह साधक उन गप में मन लगाएगा तो उसको वहां प्रयास करना पड़ेगा वहां जोर लगाना पड़ेगा कैसे मैं इन सब की बातें सुनूं कैसे मैं अपना समय लगाऊं वहां उसको वहां प्रयास करना पड़ेगा तो इस तरह से जब हम किसी कार्य को सत्कार पूर्वक करते हैं तो इतना सरल और ऐसा लगता है कि इसको तो मैं अब कर ही लूंगा बहुत पक्का विश्वास अपने अंदर जगता है और सफलता हमें सामने दिखाई देने लगती है पूरा विश्वास जाता है कि सफलता मिलनी ही है तो इसलिए ऋषि ने कहा कि तपसा हमारे अंदर तप का भाव रहेगा तो उस कार्य में कठिनाई नहीं आएगी और दूसरा ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए सांसारिक सुख से विषयों से अपना राग हटाते हुए और साथ में विद्या भी होनी चाहिए ज्ञान भी हमारा साथ में हो केवल किसी ने कह दिया हमने माना ऐसा नहीं हमारी समझ में भी वह विषय आना चाहिए जो साधन ऋषि यहाँ बताएंगे वो साधन हमारे अपने भी बुद्धि में अपने तर्क के द्वारा अपनी युक्ति के द्वारा हम उनको पूरा पूरा जब समझ लेंगे तब फिर वह हमारा दृढ़ भूमि अभ्यास बनेगा और दूसरा है, अंत में कहा श्रद्धा श्रद्धा का अर्थ मैंने बताया था एक बार क्या बताया था श्रद्धा हम्म, शरद कहते हैं सत्य के लिए और धा का अर्थ है धारण करना तो सत्य को धारण करना और सत्य को धारण करने की क्रिया ये दोनों श्रद्धा शब्द श्रद्ध से आते हैं सत्य को धारण करना और सत्य को धारण करने की क्रिया श्रद्धीये अनया श्रद्धा हम करण कारक में भी कर सकते हैं कि सत्य जिसके द्वारा धारण किया जाता है ऐसे कार्य अर्थात जिन कार्यों से हम सत्यता की ओर बढ़ रहे होते हैं जिन कार्यों से हम सत्य को प्राप्त करने में सफलता को पा लेते हैं ऐसे इतने भी हमारे कार्य हैं जीवन के वो सब श्रद्धा कहलाते हैं और जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य हमें सत्य तक पहुंचाएंगे ऐसा मन में विश्वास ये भी श्रद्धा है तो इस तरह से तप ब्रह्मचर्य विद्या और श्रद्धा इनके द्वारा जब वह हमारे अनुष्ठान संपादित किए जाएंगे हम उन अनुष्ठानों को करके अभ्यास करेंगे तो वह अभ्यास कैसा होगा सत्कारवान वह सत्कार वाला कहलाएगा और दृढ़ भूमि भवती वो जाकर के फिर दृढ़ भूमि होता है और दृढ़ भूमि कैसा हो जाता है फिर दृढ़ का अर्थ यहाँ क्या समझे हम जैसे हम कोई खूंटा गाड़ते हैं जमीन में कोई स्तंभ गाड़ते हैं तो क्या करते हैं उसको पहले एक बार हमने गाड़ा उसके लिए जैसे पशु बांधते हैं नी तो क्या बोलते हैं उसको जो नीचे गाड़ देते हैं लकड़ी का बना खूंटा बोलते हैं ना तो खूंटे को गाड़ा अब ऐसे ही गाड़ करके एक बार छोड़ दिया तो वो तो पशु आएगा उसको खेच ले जाएगा रस्सी के साथ ही निकाल देगा तो क्या करते हैं उसको से उसको हिलाते हैं ऐसे हिला हिला करके हिला हिला करके फिर थोड़ा सा गैप बन जाता है उसमें फिर और मट्टी या कंकड़ या ईंट के टुकड़े ऐसे डाल करके फिर उसको ठोंकते हैं और चारों तरफ से हिला हिला के बार बार उसमें जितना भी कोई अगर गैप है उसको पूरा पूरा बंद करते हैं अब कैसा हो जाएगा अब नहीं उखाड़ पाएगा पशु स्थूणा निखनन न्याय लिखो ना दोबारा पूछोगे फिर नहीं तो स्थुणा निखनन न्याय स्थुणा को खोदने का अब खोदना का मतलब यहां पर वैसा खोदना नहीं खोद खोद के गाड़ना उसको उखाड़ नहीं रहे हम निखनन का अर्थ है यहां पर निश्चित रूप से उसको खोद खोद करके हिला हिला करके गाड़ना तो स्थूणा निखनन न्याय तो यही यहां पर दृढ़ भूमि में भी लगेगा कि हमारा वह अभ्यास ऐसा हो कि हम उसको खूब अपना हिला हिला के देख लें इं? सामने विषयों को लाला ला के देखें रसगुल्ला रख रख करके कि अब तो मुंह में पानी नहीं आ रहा है आ रहा है तो फिर प्रयास करें फिर प्रतिपक्ष भावना फिर परीक्षण करें फिर ला करके देखें तो इस तरह से बार बार हिला हिला करके अपने को देखे कि हम कहीं बहकने में अभी बह तो नहीं रहे हैं क्या हमारी स्थिति वैसी तो नहीं है क्या कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं आया है अपना परीक्षण स्वयं ही करना होता है कोई और नहीं कर पाएगा क्योंकि और कोई क्या जाने आपके मन में कैसी भावना है क्या नहीं है आप तो कहते झूठमुठ हाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है लेकिन अंदर लग रहा है कि यह भागे और मैं खाऊं <laughs> तो इसलिए दृढ़ भूमि होना चाहिए और दृढ़ भूमि की इन्होंने विशेषता स्वयं बताई महर्षि व्यास ने कि वो दृढ़ भूमि अभ्यास कैसा बन जाता है फिर तो अंत में कहा कि व्युत्थान संस्कार जब व्युत्थान की अवस्था में हम होते हैं और व्युत्थान काल में जब हमारे संस्कार बन रहे होते हैं या हमने जो बना लिए हैं जो स्मृति में पहुंच चुके हैं उन संस्कारों के उठने पर क्योंकि कभी कभी ऐसी अवस्थाएं आती हैं या तो ऐसी ऐसे आलंबन आ गए या हमारे संस्कारों में स्मृति के रूप में वो संस्कार उठ गए तो उस अवस्था में क्या होगा कि द्राक इतव अनभिभूत विषय द्राग कहते हैं शीघ्र एकदम झटके से जैसे होता है ना एकदम हो गया तो वह एक साथ एकदम एक ही क्षण में वह हमारा अभ्यास जिसको दृढ़ बना लिया गया है वह अभ्यास अनभिभूत विषय वह अभिभूत विषय वाला नहीं रहेगा अर्थात वह अभ्यास हमारा परास्त नहीं होगा अभिभूत नहीं होगा डिगेगा नहीं इनकी विषय के सामने आने पर भी आलम्बनों के सामने आने पर भी वह हमारा अभ्यास डिगेगा नहीं एक साथ एकदम नहीं डिगेगा ऐसा हो जाएगा उसे कहते हैं दृढ़ भूमि तो ऐसा अभ्यास चाहिए तो ये तो केवल एक पक्ष का भी निश्चय किया गया है विरोध करने के लिए दो उपाय बताए थे अभ्यास और वैराग्य तो उसमें से अभ्यास की व्याख्या हुई है ये और अभ्यास में कौन कौन सी विशेषताएं आनी चाहिए उनको बताया गया अब आगे अगले सूत्र में क्या आना चाहिए वैराग्य अब वैराग्य की व्याख्या करेंगे तो वैराग्य के विषय में पीछे जितना बताया था अभ्यास वैराग्य अभ्याम सूत्र में वह क्या बताया था हम क्या करते हैं अभ्यास से और क्या करते हैं वैराग्य से अभ्यास से क्या कार्य बताया था जो हमारा चित्त नदी का प्रवाह पाप की ओर जा रहा है संसार की ओर जा रहा है संसार प्राग भारा हुँ? और दूसरा कौन सा था कैवल्य प्राग भारा जो कल्याण की ओर प्रवाह चल रहा है तो इन दोनों प्रवाहों में हम अभ्यास से कौन सा कार्य करेंगे कौन से प्रवाह में इसको हम अपनाएंगे हाँ कैवल्य वाले में जो कल्याण की ओर जा रहा है वहाँ अभ्यास के द्वारा हम उसकी सफाई प्रारंभ करते हैं वहाँ के स्रोत को खोलते हैं जिससे वह प्रवाह आसानी से सरलता से बहना प्रारंभ हो जाए और वैराग्य के द्वारा क्या करते हैं जो पाप की ओर जो संसार की ओर प्रवाह चल रहा है चित्त की वृत्तियों का उस प्रवाह को रोकते हैं वहाँ पर अड़चने उपस्थित करते हैं वहां मिट्टी डालते हैं उस प्रवाह को बंद करने में हम अपना समय लगाते हैं तो वह है वैराग्य वो वैराग्य कैसा होना चाहिए तो सूत्र आगे आया पंद्रवा के दृष्टानुश्रविक विषय वित्षण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम इसमें मुख्य शब्द है वशीकार संज्ञा अर्थात वैराग्य किसे कहते हैं कैसा होना चाहिए वशीकार संज्ञा वशीकार संज्ञा का नाम है वैराग्य वशीकार वश वश क्या होता है नियंत्रण और वशीकार नियंत्रण में करना अपने वश में करना तो वशीकार अपने नियंत्रण में करना और अपने नियंत्रण में कर लिया और करने के बाद उस वशीकार का हमें संज्ञा अर्थात अच्छी प्रकार से ज्ञान भी हो गया हम उस अपने वशीकार को ठीक प्रकार से अनुभव भी कर रहे हैं यानी स्वयं हम में ऐसा विश्वास जग गया है हमें पूर्ण निश्चय हो गया है कि हमें हमने हमारे अंदर जो वैराग्य आया है और इस वैराग्य के कारण से हमने अपने चित्त की वृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है इन स्वयं को भी उसकी अनुभूति वह है संज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक अनुभूति वशीकार की तो उसका नाम वैराग्य है लेकिन यह वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा हुँ? और किन किन वस्तुओं से होगा और क्या क्या उसके विशेषण उसकी विशेषताएं वो सब आगे व्यास के भाष्य में लेकिन पहले सूत्र के और शब्दों पर करते हैं विचार कि पहले शब्द आया इसमें दृष्ट दृष्टि का अर्थ क्या होता है देखा हुआ अर्थात प्रत्यक्ष हमने अब तक अपने जीवन में जिन जिन विषयों का प्रत्यक्ष किया है अथवा आगे भी अपने जीवन में जिन जिन विषयों का प्रत्यक्ष हम कर सकते हैं या करेंगे ये सारे विषय कहलाएंगे दृष्ट दृष्ट का तात्पर्य है ऐसे विषय जो या तो हम प्रत्यक्ष कर चुके हैं या प्रत्यक्ष कर सकते हैं अर्थात हमारी रेंज में है सब हम उनका प्रयास करके प्रत्यक्ष कर सकते हैं उनको जान सकते हैं और इसमें प्रत्यक्ष में पांचे बातें आती हैं ये जब भी प्रत्यक्ष शब्द आएगा तो पांचे बातों का ध्यान रखा करो इसमें पांचोंद्रियों के विषय सभी आएंगे देखना सुख चखना स्पर्श करना सुनना ये सब सभी आते हैं इसमें तो ये सब विषय कह दृष्ट विषय है और हम इसका दूसरा भी अर्थ और ले सकते हैं सामान्य रूप में कि जिनका हमने प्रत्यक्ष कर लिया है वो तो सारे दृष्ट हो गए और जिनका हमने अभी नहीं किया है या आगे के जन्मों में होने वाला है हैं? या जिन पदार्थों को हम संसार में बहुत से ऐसे हैं हम नहीं जानते जिनको हमने अब तक न देखा न सुना न चखा न सूंघा कुछ भी नहीं किया है तो वो भी सारे वो सब उसमें अनुश्रविक में आ जाएंगे तो दृष्ट विषय तो ये हो गए जिनका हमने अनुभव कर लिया है और अनुश्रविक श्रव श्रव किसे कहते हैं सुनना श्रव का अर्थ है सुनना श्रु धातु से उसी से बना है श्रोत्र तो श्रव सुनना और अनुश्रव बाद में सुनना अर्थात कोई और सुना रहा है हम और कोई और सुनाता है तो उसको कौन सा प्रमाण बोलते हैं शब्द प्रमाण अब शब्द प्रमाण कोई सुना रहा है वो भी हम पढ़ रहे हैं वो भी ये सारा शब्द प्रमाण के ही अंतर्गत आएगा तो जिन विषयों का हम इस जीवन में प्रत्यक्ष नहीं कर पाए और आगे के जीवनों में होने वाला है जो विषय इस जन्म के नहीं है तो ऐसे विषय आनुश्रविक नहीं? अर्थात परलोक के विषय क्योंकि संसार में हम बहुत से कार्य ये सोचकर करते हैं कि चलो ठीक है इसका फल हमें यहाँ नहीं मिलेगा अगले जन्मों में मिल जाएगा और कई शास्त्र में ऐसे वाक्य आते हैं कि अगर तुम्हें परलोक में सुख समृद्धि ऐश्वर्य पाना है तो इन इन प्रकार के कर्मों को करो जैसे एक वाक्य आया था उसमें न्याय दर्शन में अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामह आया था वाक्य नहीं है न्याय दर्शन की कक्षा में जो आए हुएंगे उनको पता होगा जहाँ ये उदाहरण दिया था कि हम जब किसी विषय का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां क्या सारे प्रमाण एक साथ होते, होते हैं उपस्थित या एक एक प्रमाण से ही काम चल जाता है आया। तो वहां ये उदाहरण सारे प्रमाण इकट्ठे होते हैं उसके लिए दिया गया था या एक एक प्रमाण से एक एक विषय भी जाना जाता है उसके लिए दिया गया था एक प्रमाण से एक विषय उसके लिए आया था और ये आया था शब्द प्रमाण के लिए कि शब्द प्रमाण हुआ कि अग्निहोत्र जोह याद स्वर्ग कामह हमने पढ़ा या किसी ने बताया कि स्वर्ग की इच्छा करने वाले को जिसको स्वर्ग की कामना है उसको अग्निहोत्र करना चाहिए तो यहां पर ये क्या हम इस विषय को प्रत्यक्ष से जान पाएंगे क्या इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं कोई तीसरी तो केवल ये शब्द प्रमाण था तो ऐसे विषय कहलाते हैं आनुश्रविक विषय तो चाहे वो दृष्ट विषय हो या आनुश्रविक विषय हो दोनों ही प्रकार के विषयों से तृष्णस जिसकी तृष्णा हट गई है ऐसा मनुष्य और तृष्णा क्या होती है वैसे तृष्णा का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ पिपासा प्यास जिसको बोलते हैं धातु है ये ये त्रिष पिपासायाम, ये पिपासा अर्थ नहीं आती है धातु तो प्यास को हम तृष्णा बोलते हैं लेकिन यहां ये यह प्यास पानी वाली प्यास नहीं है यहां प्यास है विषयों की प्यास इसलिए हम इसको लालसा कह सकते हैं, हैं गर्धा कह सकते हैं उनको पाने की इच्छा विषयों को पाने की इच्छा ये सब तृष्णा से कहा जाएगा तो जिस मनुष्य की तृष्णा दृष्ट विषयों में भी नहीं रही अदृष्ट विषयों में भी नहीं रही अर्थात अहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों में से जिसकी तृष्णा हट चुकी है ऐसे मनुष्य के अंदर जब ये अनुभूति होती है कि मैंने इनको वश में कर लिया है अर्थात इन विषयों के प्रति मैंने अपने को वश में कर लिया है तो ऐसे जब उसको संज्ञा अर्थात अनुभूति होती है उस अनुभूति का नाम है वैराग्य ये सूत्र के शब्द हुए अब स्वयं आगे इसकी व्याख्या व्यास ऋषि करेंगे तो इस सूत्र के शब्द में आपको और कोई शंका दृष्ट आनुशिक और विषय और वित्रृष्णा वशीकार संज्ञा ये सारे शब्द आ रहे हैं इनमें से कोई शब्द अभी उलझन दे रहा हो संज्ञा का अर्थ होता है सम्यक हमें व्युत्पत्ति पूछ रही है क्या सम्यक ज्ञायते अनया लिखो सम्यक यते अनया इति संज्ञा तो हो गया करण में अर्थ कि जिसके द्वारा हम ठीक प्रकार से कुछ जानते हैं लेकिन यहां यह अर्थ नहीं है तो शब्द का वैसे अर्थ बताया अभी तो हम इससे क्या अर्थ निकालेंगे फिर यदि ये विपत्ति करते हैं कि अच्छी प्रकार से जिसके द्वारा जाना जाता है तो ये क्या बनेगा संजया नाम शब्द किसी पदार्थ का नाम उस नाम के द्वारा हम उस वस्तु को जिसका वो नाम है उसको अच्छी प्रकार से जान रहे हैं क्योंकि शब्द में और अर्थ में संबंध क्या माना गया है आपने के पढ़ा है सूत्र बोलो शब्द में और अर्थ में दोनों में क्या संबंध है आपस में वाच्य वाच्य वाच्य वाचक भाव सूत्र क्या है वाच्यवाचक भाव संबंध शब्दार्थ शब्द का और अर्थ का संबंध क्या होता है आपस में वाच्य वाचक भाव तो संज्ञा क्या है वाच्य या वाचक संज्ञा क्या होगी वाच्य नहीं इन्हीं शब्दों में बोलेंगे हम तो संज्ञा वाचक और अर्थ वाच्य लेकिन यहां क्या है यहां हम करेंगे भाव में ये सम्यक ज्ञानम संज्ञा अच्छी प्रकार से अनुभव होना पता लगना कि ये मुझे पता लग गया तो यहां पर जिसकी वित्रृष्णा हट गई है दृष्ट विषयों से और आनुश्रविक विषयों से उसको क्या पता लगा उसको ये पता लगा कि अब मैं इन विषयों के वशीभूत नहीं हूं बल्कि ये विषय अब मेरे वश में हैं। मैं जब चाहू इनका प्रयोग करूंगा जितना चाहू उतना प्रयोग करूंगा जब आवश्यकता होगी तब करूंगा केवल इसलिए कि के राग के कारण से या तृष्णा के कारण से अब मैं इनका प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि तृष्णा का हट जाना या नहीं है हमने खाना छोड़ दिया पीना छोड़ दिया सोना छोड़ दिया वस्त्र भी छोड़ दिए सब ऐसे नहीं तात्पर्य कहने का ये कि लालसा पूर्वक गर्धा पूर्वक कि ये मेरे और बढ़े और बढ़े बढ़ते रहे मुझे मिलते रहे है मैं इनकी प्राप्ति में ही अपना सारा श्रम करू ये सारी बातें जब होती हमारे जीवन में तो वो तृष्णा वो लालसा हमें वैराग्य से दूर हटाएगी तो यहां तात्पर्य यह है उनकी वास्तविकता को जानकर उन पदार्थों की उपयोगिता को जानकर यथा आवश्यकता आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोग करना अर्थात उन पदार्थों का आकर्षण अब मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसी जो अनुभूति होती है उसे कहते हैं वशीकार संज्ञा और उसी का नाम है वैराग्य आगे व्यास जी का भाष्य कल को देखेंगे समय हो गया है प्रणब धनी <coughs>